तो हम भी तस्य हरे श्रीकृष्ण श्री श्री श्री श्री श्री चैतन्य श्री राधा प सहगणलताश्री विशाखान्ता आजा लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजुव युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदेषपदारबिंदयुगुल यस्कुंदी दृशहं वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगस्वत काश्मीर परितने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीजमात नाराएण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या नारायणाय नमः नम नमः नरुत्तमाय नमः नम दिव्य नमः व्यासाय नमः व्यासायन नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना वाछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे जनैक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे तुलसी मंद यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पुराणपठन यही तो हरि बुलश्रृंदवन बिहारी लाल की जय गौर श्रीनृतायरिमो श्रीनिनंद प्रभु की जय आय नृत्यानंद्रोदशी पार मंगल श्री हरि परम मंगल श्रीमद्मा माधव महोत्सव महाकाव्य श्री जीव गोस्वा विपाक पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराई कि श्री प्रियज आप आप रूप से विराजमान हैं श्री में विचरण कर रही हैं सखीगण श्री किशोरी जी के साथ में प्रहस करती हुई विराजमान हो रही हैं श्री प्रिया भी प्रयास कर रही हैं और ऐसे जब चल रहा था उस समय ही पैंसठवें श्लोक में के आए हैं सवेगमे भणिताया परशृणवती तूषणी सता सहसा सखी वृंद सखी काचि मेगम मेवम मे भणता श्री प्रियाजीजी सही बेग सहित ऐसे बचन को कह रही हैं जितने भी सखीगण हैं वे सब श्रवण कर रही हैं शिवप्रिया उस समय व्याकुल हो गई कह रही हैं कि अरे प्यारे अभी भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं प्यारे कहाँ हैं ऐसे ढूंढते ढूंढते हाय कितना समय व्यतीत हो गया ऐसे उल्हाने के जो वचन हैं वो श्री किशोरी जो कर रही थी तो सावेग एवं भड़ताने तस्या गांधर्व काया गांधर्व काया ने जिस समय ऐसे पूर्वक वचन कहे उस समय परिश्रणवती भी ही सहसा सखी भी जितनी भी सखी गण हैं वे श्रवण कर रही हैं और श्रवण करते हुए तूष्णी सता सारी सखी चुप थी इतने में ही वृंदा सखी काचित की श्री वृंदा की कोई सखी उस समय आ गई और सबने उस वृंदा की सखी का दर्शन किया माने मालती नाम करके कोई सखी उस समय आ गई और उसका दर्शन किया अब छासठवी श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं सात अत्र मालत्य सा त्र मालत बधूर्धु अचितानलधिता जिज्ञास सत्तिक्मा मता बभाष बभा मालत्य मालते मालती इनका माने नाम हैं माने नाम सात्य मालत्य भेदा मालती उनका नाम था नामे विधू भीर विधु अचिंतानल धूपिता भी वधु भी आज ये मालती ये विराजमान है हैं। जितनी भी सखी हैं वे धुएं की तरह से व्याकुल हो रही हैं जैसे विधूम चिंतानल धूम नहीं है ऐसी चिंता रूपी अग्नि उसमें धूपिता भी बधू भी सारी गोपीका धकधकाती हुई अग्नि में जिसमें चिंता धुआं नहीं है ऐसी बिना धूम की अग्नि के अग्नि में धूपिता भी जो व्याकुल हो रही हैं ऐसी सारी ब्रिज वधुओं ने श्री मालती से पूछा कि कहा से आई कहां से आई कोने ऐसे पूछ रहे हैं तो सात मालत्य मालती नाम करके जो सखी है उससे वधु भी मतलब जितनी भी ब्रिज वधु गण हैं उन्होंने पूछा जो वधु कैसी हैं बोले विधूम चिंता नल धूपिता भी बिना धुए की अग्नि के समान जो व्याकुल हो रही है जल रही है उसमें का धर्म मित्रता युक्त धर्म से युक्त होकर के धर्मां्भ शासनात निभाष्य बण उस समय श्री मालती जी ने इनसे कुछ कहा सकप्रियता धर्मा मालती कैसी है उनके लिए एक विशेषण है कि जिनका मित्रता ही एकमात्र धर्म है श्री राधिका के प्रति मित्रता की भावना यही ही जिनका एकमात्र धर्म है ऐसी वे मालती जी शासनात् निभा आज घरमां बसा घर माने पर उस पृश्वेद के जल से स्वयं स्नान किए हुए हैं ऐसी वे श्री मालती उस समय कहने लगी तो सातत्र मालत्यभिरा मालती नाम करके जो सखी हैं, वो वधु भी जितनी भी ब्रजवधु हैं उनके द्वारा जो विधवधु विधूम चिंतानल धूपिता भी बिना धुएं की अग्नि के समान जो धुपित हो रही हैं व्याकुल हो रही हैं ऐसी गोपियों के द्वारा जब पूछा गया ब्रजवधुओं के द्वारा पूछा गया और पूछ करके जो तूषणी भी सब चुप होकर के बैठ गई हैं कि ये क्या कहती हैं मालती क्या कहती है ये सुनने के लिए सब चुप होकर के बैठे हैं ऐसी जितनी भी सखीगण उन सखीगण के चुप हो जाने पर जिज्ञास मैंने पूछे जाने पर का धर्म प्रेम ही जिनका मात्र धर्म है ऐसी श्री मालती धर्मां्भ सा स्नात निभा सुंदर प्रश्वेद से जो नहा रही है ऐसी प्रश्वेद से नहाती हुई वे मालती उस समय वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं और वे उस समय बोली क्या कह रही हैं कि श्री राधे के बबाण माने बोली श्रीमालतीजी कह रही है। कि श्री राधे के कल्प राज्य कल्पलताधराज्य मीराज्यमूर्ति प्रतिबिंबी प्राय समम यदि मम क्रो यूय कुरुध्व शुसोस्त कि हे श्री राधे के कल्प राज्य नीराज्य मूर्ते नीराज्यूर्ति लक्ष्मी श्रीराध के कल्प राज्य ये जितनी भी कल्प लताएं हैं वृंदावन की यह ही तुम्हारा अधिराज्य है ये लताओं की तुम स्वामिनी होकर के विराजमान अर्थात ये सारा वृंदावन आपकी ही संपत्ति होकर के विराजमान है वृंदावन की एक एक लता कितनी मूल्यवान है इसको बता रहे हैं कि लताध राज्य नीराज्य मूर्ति ही इन कल्पलताओं के रूप में तुम्हारी ही मूर्ति विराजमान है और इन कल्प इन कल्पलताओं की मैं तो नीराज्य मूर्ति मैं तो इनकी आरती उतारूं तो कल्प ये कल्पलता ये आपकी ही स्वरूप भूता है और इनकी निराज्य मूर्ति ही ये ही मानो आरती उतारने लायक है इनमें आपकी ही अपूर्व शोभा विराजमान है प्रतिबिंब लक्ष्मी ऐसी कल्पलताओं में ही आपका प्रतिबिंब निरंतर निरंतर दिखाई दे रहा है यह संबोधन श्री राधारानी का विशेषण है कि हे शोभा से युक्त राधिके के वृंदावन की जितनी भी कल्प लताएं हैं ये तुम्हारी ही अधिराज्य माने संपत्ति होकर के विराजमान इन कल्पलताओं में निराज्य मूर्ति ही तुम्हारी झलक ही मुझे दिखती है और इन लताओं की निराज्य माने में निराजन करने के लिए आरती उतारने के लिए तैयार हूँ पृथ्वी लक्ष्मी ऐसी तुम्हारी परम सुंदर शोभा इन लताओं में प्राप्त है तुम्हारा तुम्हारी शोभा इनमें प्रतिबिंबित होकर के विराजमान हो रही है मैंने श्रीमद वृंदावन में जाकर के प्राय समक्षम मैंने वृंदावन में जाकर के जो अपनी आंखों से देखा उस समय मदक्षरों मेरी आंखों के सामने जो अपूर्व सुंदर शोभा हुई वृंदावन में जाकर के मैंने जो देखा यूएम क्रुद्धम श्रवसोस्त मैंने जिसको आंख से देखा अब तुम उसको कान से सुनो ये कह रही मैंने तो उसको आंखों से देखा है और तुम अब उसको ही जो मैंने नेत्र गोचर किया उसको तुम श्रवण गोचर करो मैं उस बात को यूं कहती हूं तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूं तो श्री राधे के कल्प लताध राज्य वृंदावन की कल्पलताओं के ऊपर तुम शासन करने वाली हो वहां की तुम स्वामनी होकर के विराजमान वृंदावन की एक एक लता वो नीराज्य मूर्ति आरती करने योग्य स्वरूप माने परम सुंदर होकर के उनकी बलिहारी जाऊं ऐसी उनका वृंदावन के एक एक लताओं का स्वरूप है और उन लताओं में ही प्रतिबिंब लक्ष्मी तुम्हारी लक्ष्मी माने शोभा प्रतिबिंबित हो रही है अर्थात वृंदावन की लताओं में मैं तुम्हारी रूप माधुरी का ही तुम्हारी संपत्ति का ही दर्शन करती हूं विशेषण बड़े सुंदर वृंदावन की लताओं की कितनी सुंदर यह महिमा गायन हो गई कि श्री राधे का कल्पलताधेराज्य कल्प लताओं के ऊपर अधिराज होकर के श्री राधे का विराजमान हैं ये एक एक लताएं इतनी सुंदर हैं कि नीराज्य मूर्ति ही जैसे इनकी बलिहारी जाऊ इनके आरती उतारूं ऐसे इनकी उतारू की लताओं की शोभा है और उसमें प्रतिबिंब लक्ष्मी तुम्हारी शोभा ही प्रतिबिंबित होकर के विराजमान है प्राय समक्षम यदम मदक्षण हो आज मेरी आंखों के सामने मैंने जो कुछ भी देखा मदक्षण समक्षम मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी साक्षात दिखा उसको ही यूयम क्रुध्व श्रमसोस्तो तुम उनको ही कान के समक्ष करो अर्थात तो उनको तुम कान से सुनो भव्यम सुभव्यम दृष मादृशी तदा तदा करने बरांग नान दिया मय कल्पयंत्या छदमांच जलपा समयाय पदमा देखो अभी अभी की बात है आज आज की ही अपूर्व ये बात है कि भव्यम सुभव्यम दुषिमा दृषिनाम मैं श्रीमदावन में विचरण कर रही थी और वृंदावन में भव्यम सुभव्यम ये श्री वृंदावन परम परम भव्य है इस वृंदावन में सुभव्यम दृश्य मादृशी नाम मेरे शरीर की जो सखी हैं उन लोगों ने कोई सुभव्य का दर्शन किया कोई परम सुंदर शोभा का दर्शन किया तो भव्य मैंने यहां पर श्रीमद वृंदावन जो परम परम भव्य है जो कि सुभव्यम दृश्य नाम मेरे शरीर की श्री किशोरी जी की जो दासी सखी हैं उनके लिए यह वृंदावन ही सुभव्य होकर के परम परम मनोहर होकर के विराजमान है अर्थात मेरी आंखों को परम सुख देने वाला यह वृंदावन है उस वृंदावन में मैं विराजमान हो रही थी वृंदावन में मैं घूम रही थी और मैंने इस वृन्दावन में तुम्हारी श्री अभी अभी जो बोल रही थी और जैसे व्याकुल हो रही थी और ललता से पहले प्रयास करती थी और प्रयास करते करते फिर एकदम विरह उत्पन्न हो गया और विरह उत्पन्न होकर के श्याम सुंदर से जैसे आक्षेप के वचन धीर जो धीरा धीरा माननीय नायिका के जो वचन हैं उन धीरा धीरा माननीय नायिका के वचनों को जिस तरह से श्री स्वामी उस समय कहने लगी श्याम सुंदर को तमाल वृक्ष जो है उनको ही श्याम सुंदर समझ करके उनसे जैसे आक्षेप के वचन धीरा धीरा पने के वचन कह रही थी और फिर एकदम ब्रह्म में व्याकुल हो रही थी इन वचनों को मैंने सुना और सुनकर के तदा करने वरांग नांद श्री नांदी जी ने भी आकर के मुझसे यह कहा कि श्री राधे का इधर अभिसार करने वाली हैं और मैं मैं राजका से मिलकर के अभी आई जा रही हूं श्री श्याम के पास में पहले जाऊंगी पौनमास जी के पास में फिर यशोदा जी के पास में फिर श्याम के पास में जाकर के सूचना दे करके मैं अब श्री नांदी मुखी जी के पास में पहले श्यामचंद्र के पास में फिर यशोदा जी के पास में और फिर नांदी मुखी जी के पास में अब मैं जा रही हूं तो नांदी मुखी से मैंने ये सुनाव्यम दिशादृशी राम कि आहा इस वृंदावन में मेरे शरीर की जो सखी हैं उनके लिए आंखों के लिए परम सुभव्य वह होने वाला है अर्थात श्री प्रिया उनका मिलन होगा श्री राधिका इस वृंदावन में आगमन कर रही हैं तुम्हारे जो चर्चा थी उस चर्चा को भी श्री नांदी मुखी के द्वारा मैंने कुछ सुना था तो उनको सुनकर के मैं यहां प्रसून तलपम मई कल्पय तुम युगल के अपूर्व उस सुख का दर्शन करने के लिए विलास का दर्शन करने के लिए मैं यहां पर पुष्प शैया की रचना कर रही थी तो मैं तो पुष्पैया की रचना करने में इस नुकुंज की सज्जा करने में मैं तो लगी हुई थी उसी समय छदमांच जलपा समयाय पद्मा, उसी समय छल पूर्वक बचन को बोलने वाली छदमांची माने छद्म जिसके व्यवहार में कुप्रकट होता है ऐसे छलिया छल चल करने वाली वो जो पद्मा सखी है वो पद्मा सखी इस इस नुकुंज में में ही चली आई जैसे ही पद्मा आई वैसी में छिप गई और मैंने छिप करके पद्मा के और शैब्या के वचनों को सुना पद्मा और शैब्या ये दोनों चंद्रावली जी की सखी हैं, तो इन दोनों के वचन को मैंने सुना ऐसे नांदी मुखी जी यहां पर यह सूचना देंगे कि वृंदावन के पुष्पों की चोरी करने वाली चोरनी यदि कोई है तो वो पद्मा है पद्मा ही यहां पीछे से आकर के पुष्पों को चोरा करके ले गई है यशोदा जी कह रही थी श्री राधा कह रही थी कि अरे हमारे वृंदावन के पुष्पों की चोरी कहां हो गई यहां पर जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पुष्प थे वे सब गायब हो गए हैं कौन चोर आकर के ले गया उससे समय श्री मालती जी ये पदमा जी श्री राधानंदी से कह रही हैं तो वो ही प्रसंग चल रहा है कि हे श्री राधे के मैंने जो आंखों के सामने देखा उसको ही अब तुम्हारे सामने वर्णन कर रही हूं अब तुम उसको श्रुति गोचर करो मेरे जो नेत्र गोचर हुआ उसको तुम कानों से सुनो कहकर कि भव्यम सुभव्यम मुझसे नामदी मुखी ने यह आकर के कहा था कि मैं श्री राधिका से मिलकर के आ रही हूं मैं यशोदा जी के पास में जाऊंगे और यशोदा जी से पास में जाकर के फिर मैं लौट करके पौर्णमासी जी के पास में अपनी दादी उनके पास में जाऊंगी उनकी सेवा में मैं जा रही हूं और श्री विश्वानंदिनी यहां इसी वृंदावन में इसी नुकुंज में आप आगमन करेंगे और यहां पर वे अभिसार करने के लिए पधार रही हैं रास करने के लिए वे यहां पधार रही हैं ऐसा नांदी मुखी से मैंने सुना और सुन करके मन में विचार किया कि सुभव्य मान परम परम मंगलमय कोई यहां पर अपूर्व रस का विस्तार अपूर्व शोभा का विस्तार इस नुकुंज में होने वाला है और मेरी आंखें उनका दर्शन करके कृतकृत्य होंगी सुभव्यम सुभव्यम दृश मादृशी नाम मेरे शरीर की गोपिकागणों का दासी गणों का आज आंखों के लिए परम सुभव्य आंखों को परम आनंद देने वाला कोई दृश्य यहाँ उपस्थित होने वाला है अर्थात श्री प्रियालाल उनका यहाँ आगमन होगा श्री विश्वानंद ने आप राशे इस नुकुंज में पधार रही है अपूर्व प्रेम माधुरी उसका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा तजा तदाकर्ण इस बात को नांदी मुखी से मैंने श्रवण करके प्रसून कल्पम मै कल्प मैं यहां नुकुंज की तैयारी कर रही थी यहां पर सुंदर पुष्प तल्प उनकी भी रचना करते हुए पुष्पैया उनकी रचना करते हुए विराजमान हो रही थी श्री किशोरी जी ने मानो नानी मुखी से को आदेश प्रदान किया है कि रचय बपु बकुल पुष्पी तोरणम केलित कुे अरिशी सुंदर बकुल पुष्प जो हैं उनकी सुंदर बंदरबार इस केलकुंज में चारों लगा अरी सखी सुंदर अरविंद उनके द्वारा पुष्प शैया उसकी रचना कर उपनय शयनते साधुमाध्विक पात्र सहचर हरे अध्य श्लाघ्यताम कौशलमते सुंदर जो शैया उस उस पर सुंदर इंदिवर उनके द्वारा शैया की रचना करके नीलकमल के द्वारा शैया की रचना करके शैया के पास में सुंदर शरबत का जो पात्र है उस पात्र को स्थापित कर अरी सखी श्री हरि जब आए तो तेरी सौंदर्य बोध का दर्शन करके नुकुंज की सजावट करने में तेरी जो कुशलता है उसका दर्शन करके शाम चंदर तेरी बड़ा करते हुए नहीं रहें। अवश्य तेरी, तेरी नुकुंज में रचना कर रही थी उसमें छदमांश जलपा जिसमें छदम खूद भरा हुआ है छल पूरा भरा हुआ है और जिसकी बोल बोल में एक एक बात में कहीं ना कहीं जल्प जल्प में जहां पर छल भरा हुआ है ऐसी समय आए पदमा वो पद्मा सखी मेरे पास में इसी कुंज में आ गई मुझे उसने देखा नहीं है मैं यहां कुंज में थी मैंने पद्मा सखी को आते हुए मैंने देख लिया है तथा प्रधानीकृत बल्ले सदमा उसी समय मैंने बल्ले सदमा इस लताओं के भवन को इस नुकुंज भवन को मैंने प्रधानी कृत कहीं घास जो पत्ती वस्ती हैं, उनसे इसके द्वार को बंद कर दिया जिससे कि कोई देखे देखे नहीं कि भीतर क्या हो रहा है क्या सजावट हुई है उसको छिपा लिया नुकुंज मंदिर जो है उसके ऊपर पर्दे वर्दे डाल कर डाल करके जो सुंदर पत्ती-बत्ती डाली वाली जो है उन डालियों को आगे करके पिधानी कृत बल्ले सदमा लता भवन को पिधानी कृतमा ने ढाक दिया मैंने बड़ी चतुर है ये किशोर जी की सखी है कहीं पता नहीं लगिया पद्मा को कि शिवप्रिया यहाँ पर पधारेंगी तो अपने सखी की प्रीति को बचाने के लिए कहीं विपक्ष को पता लग गया तो वो कहीं बाधा नहीं डाल दे इसलिए पिधानीकृत निकुंज मंदिर का जो द्वार था जो लता भवन का द्वार था उसको ढांक के पदमादि गोष्ठीम अवधारे स्मो में छिप करके बैठ गई और कान लगा करके सुन रही हूं कि ये पदमा आदि क्या चर्चा करती हैं मैंने देखा कि पद्मा के साथ में शैब्या भी है और भी चंदावली जी के यूथ की कुछ सखी हैं तो पदमाद गोष्ठी पद्मा की जो गोष्ठी है उसको अवधारे स्म मैंने ध्यान लगा करके सुना अवधारे स्म मान मैंने उनको ध्यान लगा करके सुना और आकर्ण आकर्ण बिलोल नेत्रे हे श्री राधे के मैं क्या बताऊ आहा मैं तुम्हारी रूप माधी पर बलि जाऊं बल बल बलिहारी बलेहारी जाऊं आकर्ण बिलोल नेत्रे कर्णायत तो तुम्हारे नेत्र हैं तुम्हारे नेत्र काम तक लंबे होकर के विराजमान ऐसे आकर्ण कर्णाय बिलोत आकर्ण कर्ण बिलोल नेत्रे मैं जो बचन कह रही हूं उनको आकरण तुम सुनो कर्ण बिलोल नेत्र तक जिनके नेत्र कर्णायत लंबी होकर के जिनके नेत्र हैं मैंने बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं ऐसी ही है श्री के आप मेरे वचनों को सुनो दंभोल दर्भोक्तिम इमामच मामचो उस समय श्री पद्मा जो दंभ की उक्ति कह रही थी दंभ मैं, मैं जो उक्ति भी कह रही थी वे उक्तियां कैसी थी दम्भोली माने जैसे कोई इंद्र का वज्र हो ऐसे इंद्र के वज्र के समान उनकी जो में उक्ति थी उस दम्भ दंभ में उक्ति को तुम मुझसे सुनो और मान चो मैंने जो उत्तर दिया उसको भी तुम श्रवण करो तो दम्भोली दम्भोक्ति दंभ, दम्भोली के समान यहां पर यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है दम्भोली और दम्भ दम्भ दम्भ दो बार दम्भ का प्रयोग करके ये सभंग यमक का बड़ा सुंदर प्रयोग है दम्भोली कहते हैं वज्र को और ऐसे वज्र के समान जो दम्भमयी उक्ति थी उन उक्तियों को तुम श्रवण करो और मान चो मैंने जो उत्तर दिया उसको भी सुनो दोबारा पुनः श्रवण करेंगे तथा पैधानीकृत बल्ले सदमा मैंने तुरंत ही बल्ली माने लता सदमा माने भवन लता का जो भवन था उस लता भवन को मैंने पैधानीकृत तुरंत ही ढाँक दिया माने लताओं से कहीं लताओं को आगे करके उनमें पर्दे डाल दिए कि भीतर कोई देखे नहीं भीतर जो मैंने नुकुंज की रचना की थी सजावट की थी उसको मैंने ढाक दिया पद्मादि गोष्ठी अवधारे स्मो पदमा इत्यादि जो वार्तालाप कर रही थी उसको ध्यान से मैंने कान लगा करके सुना उसको ही अब मैं तुम्हारे सामने कहती हूं तो आकरण उसको तुम सुनो हे कर्ण बिलोल नेत्रे कान तक चंचल जिनके नेत्र हैं अर्थात बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं ऐसे ही है राधिके आप उन वचनों को सुनो दंभोली उस समय पद्मा दंभ पूर्व, पूर्वक ऐसी उक्ति कह रही थी जो कि वज्र के समान थी ऐसे उनकी उक्ति को मैं तुम्हारे सामने कह रही हूं उनको तुम सुनो और मामचो और मुझे भी तुम श्रवण करो उनके बचन को भी सुनो और मुझे भी श्रवण करो तो श्रवण करने वाली जो धातु है वो द्वि है इस तरह से वो मांग मुझे भी सुनो और उनके जो वचन हैं उन वचन को भी सुनो तो यहां पर वही मुझे और इन बचन इन दोनों को तुम श्रवण करो उस समय तो मैंने सुना कि शैप्या पद्मा से ये कह रही थी के सचेत इहायात वधु विडंबी वृंदावन स्वर विहार कारी पद्मे बनम तस्तीचे वह स्फुटमंग अंगम बोले अरे हम यहां पर फूल बीनने के लिए आई तो हैं और चोरी से हम पुष्प बीन रही हैं परंतु तो कहीं श्याम सुंदर आ गए तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं श्याम सुंदर हमको चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ नहीं ले तो सचेत हायात बधु विडंबी ब्रज की जितनी भी बधु गण हैं उन सबों के साथ में प्रयास करने वाला और उनकी फजीहत करने वाला वो श्याम सुंदर यदि यहां पर आ गया तो फिर क्या करूंगी तुम वृंदावन ए स्वयं विहार कारी वो वृंदावन में पूर्वक बिहार करने वाले हैं सचेत एहायात बधु विडंबी अल बधु जनों का आग की विडंबना करने वाले वे श्री यदि यहां पर आगे तो फिर तुम क्या करोगे पद्मे बनम तस्य बिचिमृति नाम हम जानती हैं कि ये वृंदावन श्याम का वन है और हम उनकी बिना आदेश से उनके पुष्पों को कहीं चुन रही हैं तो हमको फूलों की चोरी करते हुए देख करके वे हमको जरूर पकड़ लेंगे विचिषे वह स्फुटम अंगम अरी सखी यदि बोले तो क्या हुआ हम पुष्पों को कहीं अपनी झोली में अपने वस्त्रों के भीतर छिपा लेंगे बोल नाना अरी सखी ये तो और भी कहीं विडंबना करने वाली बात हो जाएगी क्योंकि वे इतने जबरदस्त हैं कि विचेष स्ुटम अंग अंगम वे तुम्हारे एक एक अंग की तलाशी ले लेंगे इसलिए अब क्या करोगी ऐसे श्री पदमा शैप्या जो है वो पद्मा से कह रही थी कि सचेत एहत बधु बिड़ंबी वो ब्रिज बधुओं के साथ में परस करने वाला वो चंचल दुर्लित राजकुमार श्याम सुंदर यदि यहां आ गया तो अरिशी तुम क्या करोगी वृंदावन ए स्वयं व्यहारकारी वो तो वृंदावन में न जाने स्वेच्छा से व्यहार करने वाले हैं कब कहां पर प्रकट हो जाएं उनका कोई पता थोड़ी है पद्मे बनम तस् बिचिन्वती नाम अरे पदमा यहां पर हम बनम तस् बिचिवती नाम उनके वन में पुष्प चयन करती हुई विराजमान हैं अरे सखी यदि उसने हमको पकड़ लिया तो विचेषते वाह वह मैंने तुम्हारे तुम्हारे एक एक अंग की वो तलाशी ले लेगा वो तुम्हारा वो तलाशी पूरी तरह से तुम्हारी तलाशी लेगा तब तुम्हारी और भी परस हंसी हो जाएगी सारी मुखाद आल मया रा बुद्धिया श्याम आशित अभिस चंदावलेर धाम जड़ी कृतात्मा उसे मैं उत्तर देती हुई कह रही है वो ना ना सखी मैंने तूने सच कहा पंच श्याम सुंदर यहां पर नहीं आएंगे नहीं आएंगे मैंने श्याम सुंदर को के पास में अपनी सखी श्री चंद्रावली का अभिसार करा दिया है शारी मुखात आल मयात शैब्य पदमा उत्तर देती हुई कह रही हैं। बोले अरे डरने की बात नहीं है अरे शैब्य मैंने सारी के मुख से मैना के मुख से यह सुना था सुखवधु उसके मुख से यह सुना था तो सारी मुखाद आल मयात शैबे ये वृंदावन के शुक सारे का ये सब दूत होकर के विराजमान तो यहां पर जो शैब्याजी हैं वे कह रही हैं पदमा जी हैं वे कह रही हैं कि अरे शैब्य मैंने सारी के मुख से ये सुना था सुधी नाम करके जो सारिका है विचक्षण नाम करके तुख सुख हैं तो सुधी नामक जो सारी उसके मुख से मैंने सुख सारिका के संवाद में यह सुना था कि राधा विसार श्रवनाथ बुद्धिया कि श्री राधिका इस वन में अभिसार करने वाली है सुख सारिका बात कर रहे थे नुकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर बैठकर के पेड़ के ऊपर बैठकर के और वे बात करते हुए मैंने उनकी बात को सुना था वो सारी ये कह रही थी कि राधा भी सार श्रवणार्थ बुद्धिया कि श्री राधिका का यहां पर अभिसार होगा और इस अभिसार को श्रवण करके मैं तो एकदम व्याकुल हो गई कि हाय श्याम का अभिसार होना चाहिए था हमारी सखी श्री चंद्रावली जी के पास में परंतु श्याम सुंदर यहां चंद्रावली जी की कुंज में तो पधार नहीं रहे हैं श्याम तो यहां श्री राधिका की कुंज में पधारना चाह रहे हैं राधिका के संकेतित कुंज में आना चाह रहे हैं उस समय मैंने एक योजना की और योजना करके श्याम सा श्याम यहां पर बिलास करने आ रहे हैं बिलास करेंगे ऐसा मन में विचार करके अभिसारायाम अभिसार साया अभिसार चंद्रावली मैंने श्री चंद्रावली का श्यामचंदर जिस कुंज में थे उसकी थांग लगा करके अपनी सखी चंदावली का वहां अभिसार करा दिया है इससे श्री श्यामचंदर तो चंद्रावली जी के साथ में वार्ता वार्तालाप करते हुए विराजमान होंगे यहां उनके आने की संभावना नहीं है तब तक इस बन के पुष्पों को हम चुरा लेती बढ़िया मौका है, है श्यामसुंदर नहीं आएंगे उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है चंदावलेर धाम तो अभिशार्थ आया चंदावलेर धाम श्री श्याम सुंदर चंदावली की कुंज में उस समय तो पधारे हुए हैं जड़ी कृतात्मा और चंदावली जी की शोहा का दर्शन करके वे जरूर जड़ हो रहे होंगे चंदावली की कुंज में वे आ रहे हैं वे यहां पर नहीं आएंगे नहीं आएंगे पुनः श्रवण करने सारी मुखाताल मया अथ सारे काके मुख से अरि आल मने अरी, अरी सखी शैव्य मया मैंने मैंने सुना कि राधावे सार श्रवण कि श्री राधिका का अभिसार होने वाला है ये श्रवण करके आर्थ बुद्धिया मया मैं एकदम व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के श्याम सा आसित वो श्री श्याम सुंदर यहां आ रहे हैं ये विचार करके अभिसालय हा चंदावलि धाम मैंने किसी प्रकार श्याम सुंदर को चंदावली के धाम में अभिसार करा दिया तो अभिसाराया चंदावली धाम श्याम सुंदर को वो चंदावली की कुंज में मैंने करा दिया था ये जी बड़ी चतुर हैं कोई न, कोई बहाने से आ रहे हो श्याम सुंदर श्री राधा जी की कुंज में परंतु पद्मा शैब्या ये प्रयत्न करके श्याम सुंदर को कहीं पकड़ करके चंदावली के साथ में मिलन प्राप्त करा देती है तो मैंने चंदावली की जो कुंज है उस कुंज में उनको अभिसार करा दिया है जड़ी कृतात्मा और वहां पर वे मोहित होकर के विराजमान होंगे इस दिन यहां नहीं आएंगे नहीं आएंगे उसमें समय उत्तर देती हुई बोली अब ये सब सुना रही है कौन श्री मालती जी राधा रानी को कि मैंने छिप करके इन सखियों के चंदावली जी की सखियों के इन वार्तालाप को सुना पदमाक्ष पद्मे नुष्पृंदम कथम सदैत चिन्हवाम्बामाटवी भाम। भूपत भूत सांद्रम चंद्रावली येन विभूषेम अरिपदमाक्ष पद्मे कम सरि के नेत्र वाली अरिपद्मा नहीं पुष्पृंदम कथम सदा एतत चिन्हवाम्ब बामम कि सदा ही क्या हम इन पुष्प बुंदों को नहीं चुन लेती हैं तो सदा एत चुनवाम वाम हम दोनों इन पुष्प बुंद को क्या नहीं चुनवाम क्या नहीं चुन लेती है अर्थात हम तो हमेशा से ही यहां पर पुष्प बुंद को चुनती रही हैं तो पदमाक्ष बृंदे नहीं पुष्प बुंदम कथम सदा एक तुनवाम मामो हम यहां पर सदा ही इन पुष्पवृंदों को चुनती रही हैं अब वृंदावटी यदि फिर भी कहीं बाधा रहती है तो हम सदा निर्विघ्न चुन चुन सकें इसके लिए एक उपाय यह है कि वृंदावट भी भूपत भूत सान्द्राम चंद्रावलिंग कब वो अवसर होगा कि हमारी सखी जो चंद्रावली हैं उन चंद्रावली को वृंदावन के भूपति जो राजा श्री श्याम सुंदर हैं उन श्याम सुंदर की विभूति से हम शांध्य करें अर्थात श्री राधे श्री चंद्रावली का यदि वृंदावन में अभिषेक हो जाए आप देखिए बाधा डाल नहीं है राधा रान राध के अभिषेक की बात चल रही है और ये कोशिश कर रही है कि वृंदावन के राज्य के ऊपर चंद्रावली जी का राज्य राज्या्याभिषेक हो जाए तो भी भूपति वृंदावन के जो भूपति हैं श्याम उनकी भूति सांद्रम, उनकी विभूति से युक्त होकर के चंद्रावली येन ये हम चंद्रावली का विभूषण करा दे तो हम वृंदावन के पुष्पों को चयन करने में सर्वदा ही सफल होंगे, अन्यथा राधिका की सखी हमको वृंदावन के पुष्पों को चुनने नहीं देंगी यदि राधिका का अभिषेक हो गया तो वे सखी यहां की अधिकारिणी बन जाएंगे और वे हमको पुष्प चुनने नहीं देंगे परंतु यदि हमारी सखी श्री चंद्रावली का अभिषेक हो जाता है तो चंद्रावली का अभिषेक होने पर हम सदा ही यहां के पुष्पों को चुन सकेंगी तो पदमाक्ष बृंदे नहीं पुष्प वृंदम सदा एतक चुनवाम बामो बोले अरी सखी पद में इन पुष्पवृंदों को कैसे हम सदा ही हम दोनों यहां पर आनंद से चुनती हुई विराजमान हूं हम सब चुने वृंदाटवयी भूपति भूत सान्द्राम चंद्रावनीम और श्री वृंदावन के जो भूपति हैं श्याम सुंदर उनकी विभूति से श्री चंदावली को सांद्र करते हुए युक्त करते हुए हम विराजमान हों वृंदावन के भूपति की विभूति से सांद्र संपत्ति संपत्तिशालिनी बनी हुई श्री चंदावली जो है उन चंद्रावली को हम विभूषित करें ऐसा कहकर के हम कोई ऐसा भी प्रयत्न करें कि श्री चंद्रावली का यहां पर राज्याभिषेक भी हो जाए ये भाव भी प्रकट हो रहा है तो चंदावली में विभूषम हम चंदावली को विभूषित करें वृंदावन कृष्ण कृतानुमत्या राज्यभिषेखे सख सिद्ध कल्पे चंदावले सिद्ध तमे निकाम राधादिटी अपि लुंठितासी वृंदावने कृष्ण कृतानुमत्या फिर वृंदावन मैंने ये सुना है कि इस समय श्री राधिका का अभिषेक हो रहा है पंत वृंदावन एक कृष्ण राज्याभिषेक के सखी सिद्ध कल्पे चंद्रावली कोई ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि हमारी सखी चंद्रावली का राज्याभिषेक के सखी सिद्ध कल्पे राज्याभिषेक ही अरी किसी तरह से सिद्ध हो जाए ऐसा कोई प्रयत्न हमको करना चाहिए तो वृंदावन कृष्ण कृथानुमतियां श्री वृंदावन में कृष्ण की अनुमति को प्राप्त करके राज्याभिषेके सख सिद्ध कल्पे राज्याभिषेक यदि सुनिश्चित हो जाता है तो चंदावनी का तो सिद्ध तमे निकामम तो ये बात एकदम सिद्धतम ही हो जाएगी परिपूर्ण रूप से सिद्ध होकर के विराजमान होगी और उस समय बाटी रपी लुंठता तब हम श्री राधिका की जो बाटी है ये राधिका की जो बगीचा है उस बगीचा के पुष्पों को भी हम लूटने में समर्थ हो जाएंगी तो चंदावली का राज्यभिषेक निश्चित है तब हम इच्छानुसार राधिका की पुष्प बाटका उनका भी चयन करती हुई विराजमान होंगी राधा बाटी, राधे का आदि की बाटी इनको भी लुंठता हम लूटने में समर्थ हो जाएंगे अवश्य ही समर्थ हो जाएंगी भविष्य की सुनिश्चितता में भूतकाल का प्रयोग हो रहा है कि राधाध बाटी अभी लूटतासी तब तो, तो यह समझो कि राधिका की बाटी राधिका के बगीचा लूट लिए ही गए उसमें कोई विलंब नहीं है उनको भी अवश्य ही लूट लिया जाएगा तो ये इनको कहीं अवश्य ही जहां एकदम सुनिश्चित है वहां पर फिर भूतकाल का जो प्रयोग है लूटतासी उनको भी लूट ली ही लूट लिया ही गया है ऐसा ही तुमको समझना चाहिए अस्मा भीशा किलचेत विचेया राधा विहारास्पद पुष्पवाटी संकेत तदा दुर्ललता में विधास्यते सा ललता विवादम ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री शैप्या उत्तर देती हुई बोली कि अस्मा भी ऐसा ऐशा किलचेत बिचेया बोले अली सखी तू कह तो रही है कि इस बाटिका को हमको लूट लेना चाहिए परंतु अस्मा भी ऐसा किलचेत बिचेया यदि हम इस बाटिका को लूट लेती हैं यदि हमारे द्वारा ये बगीचा इसके फूलों को चुन लिया जाता है राधा बिहारास्पद पुष्प बांटी श्री राधिका के बिहार के योग्य इस पुष्प वाटिका इस पुष्प वाटिका को यदि हम लूट लेती हैं राधिका जहां पर बिहार करती हैं इस पुष्प बगीचे के पुष्पों को यदि हम लूट लेती हैं माने चुरा लेती हैं तो शंके तदा दुर्ललतात्थ पदमा मुझे ये लग रहा है कि वो दुर्ललता पद्मा कहीं यहाँ पर नहीं आ जाए और यदि पद्मा आ गई तो बुधास्य ते साल ललता विवादम नहीं यदि अरे पद्मे यदि यहाँ पर वो राधिका की सखी ललता आ गई तो वो ललता जरूर हमारे साथ में झगड़ा करने आ जाएगी कहीं ऐसा नहीं हो कि हम तो पुष्प चुन रही हों और उसी समय में ललता कहीं यहाँ आ गई तो ललता आई आएगी तो वो ललता विवाद हमसे करने लगेगी तू तो जो कह रही है वो तो ठीक है कि हाँ यहां पर हम पुष्पों को चयन करें परंतु तो अस्मा भी ऐसा बिचेया यदि इस बगीचे के पुष्पों को हम चुनती हैं तो राधा विहारास्पद पुष्प वाटी ये वाटिका है श्री राधिका के बिहार की यहां के पुष्पों को यदि हम चुनती हैं तो शंके तदा दुर्ललता पद्मे अरे पदमा उसमें मुझे लगता है कि वो दुर्ललता ललता, ललता। कहीं विधास्य तेज साल ललता विवादम वो ललता कहीं हमारे साथ में विवाद करने के लिए नहीं आएगी आ जाए ऐसे जिस समय कह रही थी उस समय शैब्या को डांटती हुई पदमा बोली कि अरे शब्या तू बड़ी डरपोक है हम क्यों डरे ठीक है आ जाएगी ललता तो ललता को भी देख लेंगे तो ये कह रही हैं वो हो बे तो पदमा जी शैबिया जी तो पदमा से कह रही अरे पदमा यदि तो, तो श्री पदमा कह रही हैं कि अरे डरने की क्या आवश्यकता है जैसे श्री राधा रानी के युद्ध में श्री ललता बो प्रखरा होकर के विराजमान हैं श्री विशाखा समा होकर के विराजमान हैं और श्री नांदी मुखी और वृंदा ये लघ्वी होकर के विराजमान तो यूथ की संरचना में एक होती है युथेश्वरी युथेश्वरी के बाद में जो सखी हैं वे तीन स्वभाव की होती हैं कोई प्रखर कोई सम कोई मृदु तो श्री बृंदा हैं मृदु स्वभाव की ललताजी हैं प्रखर स्वभाव की और श्री विशाखा ये सम स्वभाव की हैं ऐसे ही श्री चंदावली जी के यूथ में भी श्री चंदावली हो गई यूथेश्वरी श्री प्रखरा ये बिल्कुल ललता की समकक्ष हैं इधर जैसे ललता प्रखर हैं ऐसे चंद्रावली के युद्ध में पद्मा प्रखर हैं और शैप्या वे सम स्वभाव की होकर के विराजमान तो पद्मा उस समय हिम्मत वाली ज्यादा हैं बोले अरे दिग् मृद्वी अरे शैप्या तू तो बड़ी मृद्वी है बड़ी कोमल है अरे रहने दे रहने दे दिग्द्वी इतनी मृदुता से काम नहीं चलेगा आएगी तो हम हम कोई कमे क्या हम उनसे भिड़ जाएंगे तो दिर्ग मद्वी कस्मात ललता विवादात विशंक से तू ललता के साथ में विवाद करने से क्यों डर रही है सिंचुनु पुष्प में अरे फूलों को चुनना प्रारंभ कर दो कोई डरने की जरूरत नहीं है चुन लो पुष्पों को रंभोर तासाम यही विपलब्धे स्तंभेद देवी स्वयमे वाणी अरि रंभोरु अरि सुंदर केला के समान श्रीचरण वाली सुंदरी, अरि सुंदरी रंभोरु रंभा कहते हैं केले के खंभे को तो केले केले के खंभे के समान जिनके चरण विराजमान हैं, ऐसी अरे हे सुंदरी तासाम ये विपुल लब्धे हैं? विपुल लब्धे क्या है विपलंभ है हाँ विप्लब हाँ, तो तासाम विप्लंबे यदि ललिता यदि यहां आ गई तो ताशाम उनको विप्लंबे माने श्री राधिका का जब दर्शन नहीं हो रहा होगा उस समय स्तंभित देवी स्वयं वाणी वे यदि हमसे विवाद करने के लिए आएंगे तो उनको इतना होश कहाँ हैं सरस्वती उनकी वाणी को अपने आप ही स्तंभन कर देगी माने तू जो कह रही है कि ललता आएगी परंतु ललता जब राधिका और ललता के पास में होती हैं तब तो ललता बहुत बड़बड़ -बड़ करके बात करती हैं और जब राधे का उनके पास में नहीं होती हैं तब ललता इतनी घबरा जाती हैं ललता जी का स्वभाव भी ऐसे ही है श्याम चंद्र के साथ में आएंगे तब तो खूब बड़बड़ करके बात करेंगी और घबराती बहुत जल्दी है विशाखा बिश, का स्वभाव है विशाखा कहीं संतुलित बात वचन कहेंगी परंतु तो कहीं आपत्ति आ जाए कोई समस्या आ जाए तो ललता जी के तो हाथ पैर फूल जाती है एकदम कि अब क्या हुआ को कुछ समय नहीं पाती हैं एकदम घबरा जाएंगी पंत विशाखा उस समय कोई न कोई उपाय निकालती है विशाखा धीरज वाली है भले तेज नहीं बोले पंत विशाखा धीरज वाली है और कोई रास्ता निकाल लेती है दोनों में ललता विशाखा में ये जब युद्ध करने का समय आए वाग युद्ध करने का समय आए उस समय ललता खूब तेज बोलेंगे श्याम सुंदर से एकदम भिड़ जाएंगी एकदम तैयार रहेंगी परंतु यदि कोई आपत्ति आ जाए तो ललता के बिल्कुल हाथ पैर फूल जाए कुछ करते नहीं बने ललता जी को और उस समय विशाखा कोई ना कोई रास्ता निकाले कि पौर्णमासी जी के पास में दौड़ भाग करनी है कहीं जाना आना है पौर्णमासी से पूछना है पौर्णमासी जी यह कोई बात कहेंगे कि तुम अब ऐसा करो ऐसा करो यो मिलन होगा इस तरह से पौर्णमासी जब तो रास्ता निकालने वाली विशाखा है तो रंभोर तासाम यही विप्लब विप्रल्भे विप्रलम्भे जब तासा में ही जब इन गोपिकाओं के साथ में राधिका की सखियों के साथ में जब विप्रलम्बे विप्रलम्ब माने वियोग प्राप्त हो जाएगा ललता जब राधिका का दर्शन नहीं करेंगी वियोग को प्राप्त करेंगी कर लेंगी तो स्तंभित देवी स्वयं वाणी उस समय देवी उनकी वाणी को स्वयं ही स्तंभित कर देंगी एवं मयाकर्ण तो सरस्वती ही उनकी वाणी को स्तंभित कर देंगे अर्थात ललता से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है ललता की वाणी तो अपने आप ही रुक जाएगी एवं मयाकर्ण समम सोमंग मपावृतम तावकता मदम चो विधाय बामाल अभाष बामम कृपास्पदम सर्वनृपा ते ते एवं मयाकर्णों इस प्रकार मैंने शैव्य और पद्मा इन दोनों की बात को सुना है एवं मयाकर्ण सम स्वमंग उस समय स्वमंगम अपावृतम मैंने अपने अंगों को छुपा रखा था अर्थात मैं वृक्ष के पीछे झाड़ी के पीछे गुलम के पीछे छिपी हुई विराजमान थी कुंज में मैंने अपने आप को छुपा रखा था एवं माया आकरण समम स्वम अंगम अपावृतम मैंने उस समय सुना और अपने अंग जो हैं उनको यद्यपि छुपा रखा था परंतु तावकता मदमचो और प्रयत्न ये किया था कि मैं छुप करके रहूं परंतु ताबकता मदमचो मैंने मैं तुम्हारी हूं यह जो अभिमान था वो अभिमान भी अभी तक छुपा करके रखा था परंतु अब तावकता मदम चो मैं राजका की सखी हूं यहां पर हूं हम भी हमारे आंखों के सामने कोई चोरी नहीं कर सकता है इस बात को अब दिखाते हुए तावक्ता मदम मैं तुम्हारे पक्षी की हूं इस अभिमान को भी प्रकट करते हुए बामाले विधाय बामम उस समय तुम्हारे मैं तुम्हारे पक्षी की हूं इस बात को कहीं प्रकट करते हुए बामाली आभाष बामम उस बामा सखी से श्री अर्थात श्री पद्मा से भाष मामम उस समय में टेढ़े जो बचन है वो टेढ़े बचन मैंने बाहर निकल करके उनसे टेढ़े बचन कहने लगे क्योंकि कृपास्पदाय तुम्हारी कृपा की प्राप्ति हो गई है वे सर्वनृपाय ते, ते वे सबके ऊपर शासन करते हुए विराजमान होते हैं जिनको तुम्हारी कृपा प्राप्त हो गई है ऐसे लोग कृपास्पद हम सर्व नृपाएते वे तुम्हारे कृपास्पद व्यक्ति सर्वनृपाय सबके ऊपर उस समय अपने प्रभाव को प्रकट करते हुए दिखते हैं श्री राधिका की जो दासी हैं फिर भी किसी से डरती नहीं हैं। हम तुम समर्था की दासी हूं मैं इसलिए मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं एवं मयाकर्ण समम अपाव्रतम ऐसा मैंने सुना अभी तक मैं अपने अंगों को अपावृतम माने छिपाए हुए थी परंतु मैं तुम्हारी हूं इस मद को भी कहीं छिपा के मैंने रखा था परंतु बामाली अभाष बामम आज उन चंद्रावली की सखी से मैं कहीं टेढ़े वचन ही कहती हुई विराजमान हुई क्योंकि पदम सर्व कृपास्पद सर्वनृपायते जो आपके कृपा को प्राप्त किए हुए हैं ऐसे व्यक्ति सर्व सर्वनृपायते वे के ऊपर शासन करते हुए ही विराजमान होते हैं वे किसी से भयभीत नहीं होते हैं ऐसा कहकर के श्री जब ये कहा उस समय मेरे मना करने पर भी उन्होंने पुष्पों को हरण किया है अब जब पुष्पों को हरण किया है तब मैं अकेली क्या करती उनके साथ में वार्तालाप कर रही हूं परंतु अकेली वे कई सखी हैं मैं अकेली हूं इसलिए मुझे यहां पर भाग करके आपके पास में आना पड़ा इस प्रकार के जो वचन हैं वो वचन आगे कहेंगी ये वचनों को इनको आगे कहेंगी आज श्री नित्यानंद जयंती श्रीमन महाप्रभु के श्री नित्यानंद प्रभु के थोड़े से बस दस मिनट में आ, श्री नित्यानंद प्रभु के गुणानवाद का थोड़ा सा गायन कर लें उनका स्मरण कर लें श्री नित्यानंद श्रीमद बलदेव तत्व होकर के बिराइम श्री चैतन्य चरित्र के प्रमुख व्यास श्री वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य चरित्र को प्रारंभ करना प्रारंभ किया था परंतु नित्यानंद प्रभु के प्रेम आवेश में लीला के आवेश में इतने प्रेम विभल हो गए श्री वृंदावन दास श्री चैतन्य भागवत में नित्यानंद चरित्र का वर्णन करने लगे और श्रीमंद महाप्रभु का चरित्र भी एक तरह से अधूरा रह गया और चैतन्य भागवत वो ग्रंथ एक तरह से पूरा नहीं हो पाया मध्यान्ह मध्य लीला में आकर के ही वो ग्रंथ बीच में ही कहीं अधूरा रह गया बाललीला का महाप्रभु की बाल लीला का तो वर्णन हुआ परंतु नित्यानंद आवेश इतना था श्री वृंदावन में कि बहुत सारे अंत लीला के जो चरित्र थे वे वर्णन नहीं कर पाए ये देखकर के कि सारे भक्तों को अंत लीला का चरित्र पता नहीं है लीला के नित्यानंद आवेश में श्री वृंदावन दास जी ने जो लीला का वर्णन किया है वो लीला का वर्णन भी क्रांत वृत्क्रांत खंडित है पहले की लीला बाद में बाद की लीला चैतन्य भागवत में पहले वर्णन कर दी गई ऐसे आगे पीछे भी हो गई हैं कुछ अंश ऐसे थे जिनकी व्याख्या नहीं हो पाई है इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कृपा करके फिर संतों के कहने से चैतन्य चरितमृत की विशेष रूप से रचना की परंतु श्री नित्यानंद चरित्र का श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में विशेष रूप से पर्याप्त रूप में उल्लेख किया विस्तारपूर्वक वर्णन किया श्री नित्यानंद तत्व का श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में प्रारंभ में वंदना के जो तीन चार श्लोक हैं चार श्लोकों में श्री नित्यानंद तत्व का खूब वर्णन किया के नित्यानंद रामम प्रबद्य श्री नित्यानंद ही बलराम हैं उनकी श्री चरणार्थिंद की हम वंदना कर रहे हैं श्री बलदेव तत्व होकर के श्री नित्यानंद विराजमान श्री बलदेव गुरुतत्व होकर के भी बिराजमान हैं जैसे गुरु की कृपा के बिना भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती इसी प्रकार श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु की कृपा के बिना श्री कहीं भी श्री गौरहरी की कृपा की प्राप्ति साधक को नहीं हो सकती है श्री बलदेव तत्व तो उनका निरूपण करते हुए श्री बलदेव के तीन स्वरूप हैं चार स्वरूप हैं श्री बलदेव के और श्री चैतन चरतामृत में श्री नित्यानंद तत्व का वर्णन करते हुए बलदेव के चार तत्वों का श्री कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया कृष्णदास कविराज ने उनका वर्णन किया बलदेव का एक तत्व है लीला व्यू लीला व्यू श्रीमद ब्रज में आप व्रजेन्द्र नंदन होकर के नंद के ही जैसे पुत्र होकर के यशोदा नंदबाबा रोहिणी उनके पुत्र होकर के ब्रिज परकर होकर के श्री बलदेव विराजमान और वो लीला बिहारी श्री बलदेव हैं तो बलदेव का एक स्वरूप हुआ लीला बिहारी स्वरूप पहला स्वरूप लीला बिहारी स्वरूप ये जो बलदेव हैं ये बलदेव ही मथुरा में कहीं वैभव स्वरूप होकर के क्षत्रिय अभिमान में भी विराजमान है ब्रिज में जो बलदेव हैं वे गोप अभिमानी हैं और श्री बलदेव जो मथुरा में हैं द्वारका में मथुरा द्वारका में पुरलीना में वे क्षत्रिय अभिमानी होकर के विराजमान हैं माने जो वैभव विलास होकर के विराजमान हैं वो वैभव बिलास ही वहाँ वैलव वैभव लास होकर के मथुरा में विराजमान ब्रिज में वैभव प्रकाश होकर के मथुरा में वैभव बिलास होकर के विराजमान बिलास का तात्पर्य है कि रूप रंग बेश इनमें किंचित भेद हो उसका नाम है बिलास प्रकाश उसे कहेंगे जो बिल्कुल वैसा ही हो उसका नाम प्रकाश जैसे रास में कृष्ण के कई स्वरूप उसको हम कहेंगे कृष्ण का प्रकाश भेद अनंत प्रियागणों के साथ में श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं उसका नाम है प्रकाश भेद परंतु जहां पर बेश श्रृंगार स्वभाव में थोड़ा सा अंतर आ जाए तो उसका नाम बिलास है सो so, ब्रिज में श्री कृष्ण श्री बलदेव कृष्ण के प्राभव बिलास हैं जबकि मथुरा में द्वारका में श्री कृष्ण बलदेव श्री कृष्ण के वैभव बिलास हो करके विराजमान दोबारा ब्रिज में प्राभव बिलास माने है कृष्ण ही पांत किंचित स्वरूप परिवर्तन करके श्री कृष्ण पहनेंगे पी पहनेंगे पीतांबर नील नीलांबर तो थोड़ा सा अंतर श्री कृष्ण सावरे हैं श्री बलदाव जी गोरे हैं तो जहां पर रूप बेश श्रृंगार इनमें थोड़ा सा अंतर हो उसको कहते हैं विलास वैसा का वैसा हो उसको कहते हैं प्रकाश रास में कृष्ण वैसे के वैसे हैं इसलिए कृष्ण हैं श्री कृष्ण के ही प्राभव प्रकाश पांत श्री बलदाऊ जी कहीं भिन्न हैं ब्रुज में इसलिए बलदाऊ जी को कहेंगे प्राभव विलास जब उनमें ऐश्वर्य की अधिकता हो जाती है तो उनका नाम ये है वैभव विलास तो क्षत्रिय अभिमान श्री बलदेव वे वैभव विलास होकर के विराजमान ये हुआ पहला स्वरूप श्री बलदेव का वो पहला स्वरूप हुआ लीला व्यूह अब बलदेव का दूसरा स्वरूप दूसरा स्वरूप है ऐश्वर्य रूप श्री बैकुंठ में बैकुंठनाथ जहां विराजमान हैं परम नारायण उनके बासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध ये चार जो व्यूह देवता चारों में जो विराजमान हैं, उनमें श्री बासुदेव बैकुंठ विभूति के स्वामी रक्षक होकर के विराजमान श्री संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध ये तीनों के तीनों जो माया विभूति है उसके संरक्षक होकर के विराजमान वो हुआ ऐश्वर्यलास जो बैकुंठ में परकर होकर के विराजमान अब श्री बलदेव का तीसरा स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु का तीसरा स्वरूप वो तीसरा स्वरूप है वो है सृष्टि व्यूह सृष्टि व्यूह में संकर्षण कारणारण्डवशाही होकर के विराजमान ये प्रकृति का ईक्षण करने वाले हैं दर्शन करने वाले हैं श्री प्रद्युम्न ये गर्भोदशाही होकर के विराजमान ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उनके अंतर्यामी होकर के विराजमान और श्री अनर्ध ये क्षीरोदशाही हैं और ये जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप होकर के भी विराजमान हैं तो श्री कृष्ण उनके ही जो बिलास वैभव होकर के वैभव बिलास होकर के द्वारका में विराजमान थे वे ही श्री बलदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनुद्ध ये तीनों होकर के वे विराजमान हैं इनमें कारणारणशाही गर्भोत्शाही और क्षीरोदशाही बलदेव का तीसरा स्वरूप हुआ जिसको हम सृष्टि व्यू कहेंगे अब बलदेव का एक चौथा स्वरूप है श्री बलराम का वो है कला अवतार कला अवतार हैं श्री संकर्ष श्री शेषनाग जिनकी सिर के ऊपर जो शेष स्वरूप होकर के विराजमान और उनके सिर के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है तो बलदेव के चार स्वरूप हुए पहला स्वरूप हुआ लीला व्यूह जो ब्रज में गोप वेश धारण करके और मथुरा में क्षत्रिय वेश धारण करके लीला विग्रह करते हुए विराजमान दूसरा जो स्वरूप हुआ वो स्वरूप हुआ ऐश्वर्य स्वरूप जो बैकुंठ में श्री परम व्योम नारायण उनके ही व्यूह रूप होकर के वासुदेव संकर्षण प्रद्यमान ये ऐश्वर्य व्यूह होकर के श्री बल विराजमान है श्रीमद बलदेव बलदेव का तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है सृष्टि व्यूह सृष्टि व्यूह में कारण समुद्र गर्भ समुद्र और क्षीर समुद्र इनमें विराजमान होकर के क्रमशः संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध होकर के वे सृष्टि का पालन करते हुए विराजमान और बलदेव का जो चौथा स्वरूप है वो चौथा स्वरूप हुआ जहां अंश के अंश हो करके जो विराजमान है उसका नाम है कला वो कला रूप है श्री शेष उन शेष के रूप में श्री बलदेव विराजमान है इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु अनेक अनेक स्वरूप धारण करके जो ब्रजलीला में श्री बलदेव हैं वे ही श्री नित्यानंद प्रभु होकर के श्री गौरलीला में भी नित्य नित्य विराजमान श्री महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु अवतार काल में बारह वर्ष बढ़े महाप्रभु विक्रम संबत 1542 में महाप्रभु प्रकट हुए श्री नित्यान प्रभु 1530 में 12 वर्ष पूर्व श्री नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप से करीब 30 किलोमीटर दूर 30 बत्तीस किलोमीटर दूर एक चक्रा जो स्थान है वहां पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ हराई पंडित बड़े वंदनीय रहे हराई पंडित और श्री पद्मावती जी तो पद्मावती जी के गर्भ से हराई पंडित के घर में श्री नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ बाल्यकाल से ही श्री नित्यानंद प्रभु की ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रही अब तीन चार वर्ष का बच्चा है खेलता है परंतु पुराणों के अद्भुत, अद्भुत अद्भुत चरित्र और उनको ये अनुकरण करते हुए विराजमान है अपने साथ के बच्चों को लेकर के कभी ब्रज लीला का कर रहे हैं कभी रामलीला का अनुकरण कर रहे हैं कभी नृसिंग वराह कूर्म इत्यादि जितने भी अवतार हैं उन लीलाओं का और सबको आश्चर्य हो कि इतने से बालक को पता कैसे लग गया ये सारे शास्त्रों के जो चरित्र हैं और बच्चा तो कहीं कुछ जानता नहीं है परंतु तो उसको कैसे पता लग गया और उन अद्भुत लीलाओं का श्री नित्यानंद प्रभु अनुकरण करें और कई कई बार तो ऐसा अनुकरण करते करते वे लीलाएं साक्षात्कार हो जाएं लीलाएं भी अद्भुत श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया कि मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति मारी परंतु तो वहां पर लीला अद्भुत हो रही है कि रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति मारी चैतन भागवत में रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति मारी और जिससे में खेल खेला रहे हैं उस समय यही पूरे नाटक के डायरेक्टर है किसी बच्चे से कहने अपने साधी से बोल देख वो रावण जो है वो मेरे ऊपर शक्ति मारेगा फिर मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो मूर्छित हो जाए तो तू हनुमान बनना और हनुमान मन करके ये औषधि लेकर के आना इसको इस तरह से मेरी नाक में डालना तो फिर मैं जी जाऊंगा तो ऐसे डायरेक्शन भी वाले भी खुद ही निर्देशक होकर के भी स्वयं विराजमान और जब कहीं रावण बना हुआ जो पात्र वो शक्ति मारे तो श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात में ही मूर्छित हो जाए और सब आश्चर्य करें कि कहीं कोई भी धातु काम नहीं कर रही है श्वास आंख कान सब बंद हो गए हैं और वास्तव में सब लोग कुछ लोग तो बिलाप करने लग जाए कि हाँ ये क्या हो गया खेल खेल में और उस समय उस बालक को कहीं ध्यान आए कि अरे ये निताई ये कह गया था कि यदि तुम मुझे अमुख औषधि सुनाओ सौगे ये जो घास फूस है इसको सुंघाओगे तो फिर मैं जी जाऊंगा और उस समय ऐसा ही किया और जैसे ही उनके नाक में कुछ डाला सूंघाया श्री नित्यानंद प्रभु को पुनः प्राण का संचार हो जाए जितने भी धातु हैं वे सब कार्य करते हुए विराजमान हो जाएं ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला करते हुए विराजमान श्री महाप्रभु का जिस समय जन्म हुआ श्री भागुन की पूर्णिमा के दिन गौर पूर्णिमा के दिन उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने बड़ी जोर से हंकार की अभी बच्चा हैं बालक हैं परंतु बालक होते हुए दस बार तो बारह वर्ष का अंतर तो बिल्कुल बच्चे खेलने वाले बालक हैं परंतु बड़ी जोर से हुंकार जो है वो हुंकार श्री नित्यानंद प्रभु ने की ये अद्भुतता परिपूर्ण रूप से विराजमान है ऐसे हुंकार करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु आप आनंद पूर्वक कभी विराजमान थे इतने में ही कोई पंडित कोई भिक्षुक कोई ब्राह्मण इनके यहाँ पर हराई पंडित के यहाँ पर आए और हराई पंडित ने उनका अस्तित्व सत्कार किया कहा महाराज बड़ी कृपा की हमारे पास में अवधूत हैं वे भी कौन है इनका कुछ पता नहीं है अवधूत हैं कोई आए श्री मिताए अत्यंत अत्यंत स्नेह कर रहे हैं उनके साथ में उन महापुरुष के साथ में जब ये जाने लगे श्री हराई पंडित बोले कि मारे मैं आपकी क्या सेवा करूं बोले तुम कह तो रहे हो सेवा करूं कर नहीं पाओगे वो नहीं नहीं जो आप कहोगे वो सेवा करेंगे वो अति बोले यदि ऐसी बात है तो इस बालक को मैं अपने साथ में ले जाऊं इस बालक को मुझे दे दूर ऐसे मांग करके श्री नित्यानंद प्रभु को वो कोई अवधूत ले गए और श्री नित्यानंद प्रभु भी बिल्कुल छोटे से हैं श्री नित्यानंद प्रभु ने उस समय 12-13 12 वर्ष की अवस्था है 13 वर्ष की उस 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया श्री नित्यानंद प्रभु विचरण कर रहे हैं सब जगह तीर्थ यात्रा अब कौन महात्मा कौन के साथ में गए ये कहीं रहे अभूत महाशय हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है इनके बाबरे प्रेम में कुछ दिन तो उनके साथ में रहे होंगे फिर वो महात्मा कहाँ गए और ये कहाँ गए ये अपने स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर के चक्कर लगाने लगे और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं पैदल पैदल जा रहे हैं और इनकी तीर्थ यात्रा का ये वर्णन देखें तो उस तीर्थ यात्रा का कोई क्रम नहीं है कभी दिख रहे हैं उत्तर में और दूसरे दिन दिखने लगे हैं दक्षिण में कभी पूर्व में कभी पश्चिम में कोई तीर्थ यात्रा को कोई क्रम हो सो भी नहीं है केवल तीर्थों की संख्या मात्र हो सकती है गिनती मात्र हो सकती है उनका क्रम कोई नहीं है ऐसी तीर्थ यात्रा करते हुए विराजमान हुए श्री बलदाऊ जी की जैसे तीर्थ यात्रा श्रीमद भागवत में वर्णन की गई उसमें भी कोई क्रम नहीं है और श्री शिव स्वामी को उस टीका में ये लिखना पड़ा उस प्रसंग में श्री बलदेव की तीर्थ यात्रा उत्तरार्ध में जो वर्णन की गई है कि यहां पर तीर्थों का केवल नाम मात्र दे रहे हैं सूची मात्र दे रहे हैं यह तीर्थ यात्रा का क्रम नहीं है तो उस उस क्रम से तो कोई चल ही नहीं सकता है कभी है केरल में और कभी पहुंच जाए हिमालय में तो उसमें पसा नहीं लगे वो केवल सूची है कि इन तीर्थों में गए पंथ कहाँ किस क्रम से गए यह कोई पता नहीं है श्री नित्यानंद प्रभु भी इस तरह से तीर्थ यात्रा करते रहे अतीर से यात्रा करके श्री पधारे और वृंदावन में आकर के वो जो इमली तला का जो वृक्ष है उस वृक्ष का दर्शन किया इमली तला को कहीं चिन्हित किया कि ये आदि का वृक्ष है कृष्ण काल का वृक्ष है, का है इस बात को श्री नित्यान प्रभु ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि ये ये वृक्ष है और वहां पर इमली तला में श्री नित्यान प्रभु अवधूत है कोई ठिकाना है नहीं कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे कोई अनिकेत होकर के वृंदावन में निवास किया वो कह रहे हैं कि जब तक महाप्रभु अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा वे अपने स्वरूप को जब प्रकट कर लेंगे प्रेमावेश को प्रकट कर लेंगे तब मैं नवद्वीप जाऊंगा तब उनसे मिलूंगा तो वृंदावन में बहुत समय तक रहे श्री महाप्रभु महाप्रभु के आगमन के पूर्व नित्यानंद प्रभु शिवृंदावन में बहुत दिन तक निवास करते रहे प्राये इन तला पर श्रीमंद नित्यानंद प्रभु ने बहुत दिन निवास किया इधर जब श्री महाप्रभु पंद्रह में आप गया में पधारे महाप्रभु और गया में पधार करके मान महाप्रभु का सत्रह वर्ष की लीला अठारह वर्ष की लीला हो रही है बयालीस में हुआ सन तिरसठ की बात है बयालीस से तिरसठ वही सत्रह वर्ष की सत्रह अठारह वर्ष की लीला है तो उस समय श्री महाप्रभु ने गया धाम में श्री ईश्वरपुरी जी से दीक्षा दे करके और दीक्षा ग्रहण की मंत्र सुना करके और वापस मंत्र ग्रहण किया महाप्रभु ने और ग्रहण करके एकदम प्रेम में विभल हो गए महाप्रभु के साथ में उस समय सारे शिष्यगण भी विराजमान हैं तब तक निमाई पंडित हो गए थे अपनी पाठशाला भी महाप्रभु ने स्थापित कर ली थी और अपने शिष्यों के साथ में अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए ये गया आए थे गया तीर्थ और गया में ही श्री ईश्वरपुरी श्री ईश्वरपुरी जी उनसे श्रीमन महाप्रभु ने जिस समय दशाक्षर मंत्र ग्रहण करने की लीला मात्र की उस लीला को करते हुए सारे शिष्यों से बोले भैया अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा तुम चले जाओ तो कुछ शिष्य तो लौट गए कुछ शिष्य बोले ना गुरुजी हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे और श्रीमन महाप्रभु जिस समय दीक्षा ग्रहण करके सीधे बोले मैं तो अब वृंदावन जा रहा हूं और जो वृंदावन के लिए महाप्रभु विदा हुए इतने में ही आकाशवाणी हुई और कहा कि अभी आप मत जाओ अभी कार्य बाकी है विश्व का उद्धार बाकी है अभी आप नवद्वीप लौट करके ही जाओ तो श्रीमन महाप्रभु वृंदावन नहीं आए और उस समय किसी तरह से भक्तों के वो उनके जो शिष्य थे उनको वापस नवद्वीप ले गए श्रीमन महाप्रभु वहां पर विराजमान हुए और नवद्वीप आने पर श्री महाप्रभु ने वहां पर एक दिन अपना जो वैभव प्रकाश है वो वैभव प्रकाश किया प्रेम जो है वो उनका जो प्रेम छिपा हुआ था जिस उद्देश्य को लेकर के महाप्रभु ने अवतार धारण किया वो उद्देश्य सामने प्रकट हो गया और प्रेम में विफल होकर के श्री महाप्रभु ने नृत्य किया और ऐश्वर्य प्रकाशन भी किया शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी उनके घर पर श्री महाप्रभु का सबसे पहले वराह जो आवेश है वो वराह आवेश प्रकट हुआ फिर अन्य अन्य जो आवेश हैं वो अन्य अन्य आवेश और प्रेम उनका विफल महाप्रभु ने तीन प्रकार से संकीर्तन किए पहले तो श्रीवास पंडित के आंगन को बंद करके केवाड़ बंद करके भीतर कीर्तन होता था केवल गोपनीय अपने कुछ पर कर के साथ में फिर प्रेम और ज्यादा विकसित हुआ तो द्वार खोल दिए गए और महाप्रभु के जानकार जो लोग हैं प्रियजन उनके द्वार पर जाकर के महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं कभी इसके द्वार पर गए कभी उसके द्वार पर गए कभी उसके द्वार पर गए दरवाजे के आगे केवल कीर्तन कर रहे हैं फिर जब प्रेम और ज्यादा बढ़ा तो फिर महाप्रभु ने नगर संकीर्तन प्रारंभ किया इस प्रकार गोपनी संकीर्तन से विस्तृत होते हुए फिर नगर संकीर्तन और नगर संकीर्तन के प्रसंग में ही फिर जो काजी है उसका भी उद्धार किया वो सारी जो लीलाएं महाप्रभु की उधर हो गई तो महाप्रभु ने जैसे ही अपने प्रेम का प्रकाशन किया पहली बार जब गया से लौट करके आए और प्रेम का जो प्रकाशन किया तो श्री नित्यानंद प्रभु को यहाँ वृंदावन में पता लग गया कि महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं और अब मुझे जाना चाहिए तो श्री नित्यान प्रभु वृंदावन से नवद्वीप पहुंचे बंगाल पहुंच गए और बंगाल पहुंच के वहां पर श्रीनंदन आचार्य उनके घर में छिप करके बैठ गए महाराज और कह रहे हैं कि जब तक मुझे बुलाने के लिए महाप्रभु स्वयं नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा यदि वे मुझसे प्रीति करते हैं तो वे स्वयं मुझे खोजे खो श्रीम महाप्रभु सारे भक्तगणों से बोले कि मैंने आज एक स्वप्न देखा है कि एक ताल ध्वजा वाला रथ आकर के हमारे श्री दरगा के आगे रुका है और उसमें एक दिव्य पुरुष हैं वे उतरे विशाल उनका आकार है आजान भुजा है गौरवर्ण हैं और उनके पास में एक टूटी हुई सोराही रस्सी में बंधी हुई एक मूसर कंधे के ऊपर है नील वस्त्र धारण कर रखा है नील वस्त्री उन्होंने माथे के ऊपर लपेट रखा है सुंदर माला धारण कर रखी है हल है एक छड़ी है बड़ा सुंदर एक श्रृंग वो उनकी कमर में लटका हुआ है और दिव्य स्वरूप है ऐसे कोई महापुरुष एक दो दिन में आने वाले हैं यहां पर नवद्वीप में और उनको ढूंढो तो विशेष रूप से उस समय ढूंढने के लिए जब भेजा श्री श्रीवास पंडित को श्री गदाधर को कि सब सब्जी का ढूंढ करके लाओ एक एक घर में जाकर के ढूंढ रहे हैं कोई महापुरुष आए हैं क्या आपके यहाँ पे आए हैं क्या पता नहीं लग रहे सारे नगर में ढूंढे आए बोले हमको तो पता नहीं लगा बोले आए कैसे नहीं है आए चलो मेरे साथ में चलो ऐसा कहकर के महाप्रभु स्वयं उस समय सीधे श्री नंदन आचार्य उनके घर पर पहुंचे और धर धड़ाए हुए नंदन आचार्य का घर ऐसा जितने भी लोग हैं भे सब नंदन आचार्य यहाँ पे आकर के छुपते हैं छुपने के लायक बढ़िया जगह है खूब लंबा चौड़ा घर है तो नंदन आचार्य जो है उनके घर में श्री महाप्रभु के वहां खोल करके भीतर जो कोष्ठ में पधारे वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु आसन के ऊपर विराजमान है श्री महाप्रभु का दर्शन करके नित्यान प्रभु के आनंद का ठिकाना नहीं झरझर अश्वधारा श्री नित्यान प्रभु के बह रही है, प्रभु के बह बह रही रही महाप्रभु और श्री नित्यान प्रभु महाप्रभु दोनों उस समय आलिंगनबद्ध होकर के विराजमान हुए हैं एकदम प्रेम में दोनों ने उन्मत्त नृत्य किया और श्री महाप्रभु उस समय श्री नित्यानंद प्रभु को पधरा करके श्रीवास उनके यहाँ पर लाए हैं श्रीवास के आंगन में रात भर अपूर्व नृत्य हुआ और नृत्य में श्री नित्यानंद प्रभु ने अपना जो दंड था और कमंडल उसको फोड़ दिया जय जय जय ये इनकी नित्यानंद लीला अति गुण चैतन्य लीला गुड़ और नित्यानंद लीला अति गुण अत्यंत अत्यंत, अत्यंत गुड़ होकर के श्री नित्यानंद प्रभु की लीला विराजमान है अत्यंत गुण अपने हाथ से दंड तोड़ दिया अब दंड तोड़ने का कितना दोष है परंतु दंड अपना भी दंड तोड़ा बाद में महाप्रभु का भी दंड तोड़ा दोनों के दंड तोड़ दिए श्री रात भर कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद में प्रातः काल श्री महाप्रभु ने कहा कि कल व्यास पूजन होगा आपका ही व्यास पूजन होगा देर हो रही है <laughs> तो जल्दी से व्यास पूजन जो है वो व्यास पूजन करने के लिए जब महाप्रभु उस समय स्नान कराने के लिए गंगाजी पे ले गए इनको और वो जो टूटा हुआ दंड का मंडल उसको महाप्रभु ने गंगाजी में विसर्जन कर दिया नित्यान प्रभु के जब ले करके आए श्री श्रीवास पंडित कह रहे हैं बोल पूजन की सब सामग्री घर में है केवल पोथी की बात है वो बगल के जो लाइब्रेरी है पंडित जी हैं उनके यहाँ से मांग करके ले आएंगे और उनके द्वारा फिर व्यास पूजन होगा श्री नित्यानंद प्रभु का श्रीमंत महाप्रभु ने व्यास पूजन किया उच्च सिंह के ऊपर विराजमान करके उनका श्री व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन नित्यानंद प्रभु का विशेष रूप से व्यास पूजन किया है उनका ही व्यास पूजा हुई है व्यास पूजा होने के बाद में आनंद पूर्वक संकीर्तन हुआ अब श्री नित्यानंद प्रभु बिल्कुल बराबर श्री महाप्रभु के साथ में नवद्वीप की जितनी भी लीलाएं हैं उनको करते हुए विराजमान हुए हैं मैंने तिरसठ से लेकर के चार वर्ष तक तिर चौसठ पैंसठ छाठ में श्रीमन महाप्रभु ने सन्यास लिया जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो सन्यास के समय श्री महाप्रभु के साथ में ये ही एकमात्र विराजमान थे श्री महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया के नवद्वीप में एक एक घर पर जाकर के नाम की भिक्षा करो तो श्री हरिदास और नित्यानंद प्रभु ये दोनों जाएं और वहां पर वो दुर्दांत जगाई मराई है नित्य पर कर महाप्रभु के जय विजयी हैं परंतु जगाई मराई दोनों जिनके पास में जाने में भी भक्तगण डरे कि औरे दूर से देखते ही और वो डंडा लेकर के दौड़े तो जब जगाई मधाई की तरफ उस गंगा घाट की तरफ ये बढ़े सो जगाई मधाई दोनों के दोनों डंडा लेकर के मारने के लिए आए श्री हरदास ठाकुर किसी तरह से छिप करके भागे आए नित्यानंद प्रभु को भी खींच करके लाए और कह रहे हैं बोल महाराज इन नित्यानंद नित्यान, के चक्कर में आज तो हमारी पिटाई हो जाती बस प्राण बचा करके आए नहीं तो आज तो वही हम समाप्त हो जाते जगाई मधाई हमको मारने के लिए इतना व्याकुल हो रही थी और हम वहां पर नहीं जा सकते हैं नित्यान प्रभु बोले बोले जाएंगे कैसे नहीं हम जाएंगे और दूसरे दिन जबरदस्ती श्री नित्यान प्रभु जगाई मधाई दोनों के पास में पहुंच गए और उनसे कह रहे हैं कि कृष्ण नाम की भिक्षा दो कृष्ण नाम की भिक्षा दो उस समय मधाई ने श्री नित्यानंद प्रभु के मस्तक के ऊपर जब वो मदरा की हड़िया मारी तो मस्तक में घाव हो गए और वो रक्त जो है वो रक्त बह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु को पता लगा महाप्रभु एकदम दौड़े हुए आए बोले हाय श्रीपाद के ऊपर किसने प्रहार कर दिया श्रीपाद की रक्षा करने के लिए बड़ा आदर देते हैं तो रक्षा करने के लिए आए और जो चक्र चक्र कहा सब ने देखा कि चक्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए सिंधुस्यान प्रभु ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं नहीं महाराज ये जो स्वरूप है आपका ये स्वरूप ये दंड देने का स्वरूप नहीं है ये तो कृपा करने का स्वरूप है आप इसके ऊपर कृपा करो श्री महाप्रभु उस समय जगन्नाथ के ऊपर कृपा कर रहे हैं बोले तू रोका था कि अरे ये परदेसी आए इनको क्यों मारता है परदेशियों को क्यों परेशान कर रहा है परदेसी आए हैं इनको जाने दे तो तुमने रोका तो मैं तुझे क्षमा करता हूं मधाई बोला महाराज हम दोनों ने बाल्यकाल से जो भी पाप पुण्य किए हैं सदा संग संग रह करके किए हैं आप एक का उद्धार करेंगे तो मेरा उद्धार नहीं करेंगे क्या मेरा भी उद्धार करना पड़ेगा ऐसी प्रभु जैसा कृपालुकौल होगा जो श्री महाप्रभु से कह रहे नहीं महाराज कृपा करो इन दोनों के ऊपर श्री महाप्रभु ने उस समय दोनों को प्रेम दान किया नित्यान प्रभु की कृपा के द्वारा ही प्रेम दान की प्राप्ति जगाई मधाई दोनों को हुई और कह रहे हैं मुसरी का कोई पापी नहीं हो सकता है परंतु तो आपने मेरे ऊपर भी श्रीमन महाप्रभु की अपूर्व कृपा हुई इस प्रकार सर्वत्र प्रेम का दान करते हुए नाम संकीर्तन करते हुए श्री नित्यान प्रभु विराजमान हुए श्री नित्यान प्रभु जिस समय महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया उस समय पांच आदमियों को केवल पता था श्री नित्यान प्रभु श्री गदाधर श्री मुकुंद श्री चंद्रशेखर और ब्रह्मानंद आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य रत्न और श्री ब्रह्मानंद इन पांच लोगों को केवल सूचना दी थी एक सूचना श्री शचिमा को श्रीमंद महाप्रभु संन्यास करने के लिए जिस समय पहुंचे कटवा में कटवा में श्री महाप्रभु की बोल लीला मस्तक मुंडन की जो लीला है वो हुई सब लोगों को विदा करके श्रीमन महाप्रभु जिस समय सन्यास ग्रहण करके मैं वृंदावन जा रहा हूँ वो पागल होकर के दौड़े हैं श्री नित्यानंद प्रभु उनके साथ में नित्यानंद प्रभु के पैर सूज गए महाप्रभु के कभी दाए भागे कभी बाएं भागे कोई दिशा का ज्ञान नहीं है दौड़े हुए चले जा रहे बड़े चतुर उस समय गोप बालक थे कुछ उनसे कह दिया कि एक नए सन्यासी आएंगे वे पूछें कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है यह बता देना और उन गोप बालकों ने श्री महाप्रभु को बता दिया कि यही है वृंदावन का रास्ता और महाश्री महाप्रभु उस समय उसी रास्ते पर जो दौड़े सामने पहुंच गए हैं शांतिपुर कह हैं ये गंगा जी कैसे यहां पर शांतिपुर दिख रहा है श्री नित्यान प्रभु ने उस समय खबर करवाई अद्वित आचार्य के पास में किसी को भेज करके जल्दी से अद्वित आचार्य आए अद्वित आचार्य नौका लेकर के आए श्रीमन महाप्रभु को नए वस्त्र दिए श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैं तो भूखा रह गया तीन दिन से तीन दिन हो गए न इन्होंने एक दाना मुख में रखा है और इन बाबरी के संग में मैं और बाबरा हो गया हूं पागल हो गया श्री नित्यान प्रभु ने श्री अद्वैताचार्य ने, ने सीता नाथ और श्री अद्वैताचार्य दोनों ने सीता महारानी और श्री अद्विताचार्य दोनों ने पर्याप्त मात्रा में जो भोजन सामग्री वो स्थित की महाप्रभु के इतना भोजन बोले मैं सब जानता हूं तुमने अन्नकूट में कितना आरोगा था बस ब्राह्मण का गरीब ब्राह्मण का घर है दो मुट्ठी चावल हैं, थोड़ा सा सूखी भाजी जो है वो भाजी है पत्ते पत्ते हैं बस और कुछ नहीं है बस और दस तरह की जो सामग्री वो इतने बड़े केले के पत्ते लगा करके कई तो उसमें सारी सामग्री पूरा अन्नकूट सजा करके बैठा और श्री महाप्रभु के दोना खाली हो उसके पहले भर दें कि किसी तरह से ये भोजन कर लें महाप्रभु को आनंद पूर्वक भोजन कराया अन्नत्यान प्रभु कह रहे हैं बोले भोजन कराने की श्रद्धा नहीं थी तो तुमने हमको नौता क्यों दिया अब नौता दिया तो क्या अधूरे भूखे रखोगे क्या हमारा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा है और श्री अद्विताचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ में कैसी हंसी कर रहे हैं बोले मुझे ये पता होता जान गया जान गया तुमने भोजन के लोह में ही ये विरक्त आश्रम स्वीकार किया है ऐसे बाबा जी यदि कहीं मिल जाए तब तो बेचारे गृहस्थियों का नाश ही हो जाए जैसे तैसे गरीब ब्राह्मण के घर में जो था वो सब तुम्हारे सामने रख दिया और तुमको तो अभी पेट ही नहीं भरा है तुम्हारा तो बोले यदि तुमको पेट भर करके भोजन नहीं कराना था तो फिर नोता क्यों दिया और ऐसा कहकर श्री चंद प्रभु की क्या कृपा श्री अद्विताचार्य के ऊपर के जूठन जो उत्सिष्ट भात उसकी मुट्ठी भर करके श्री अद्वैताचार्य के ऊपर मार मार रहे हैं और अद्विताचार्य अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं श्री सीता देवी थोड़ी सी बुनबुनाई ये ये, कि ये क्या कर रहे हो सभी उत्सिष्ट और अंग फैला रहे हो रहे अरे चुप रहे चुप रहे ये बड़ी कृपा है ऐसी कृपा कहाँ मिलेगी श्री अर्दिताचारी अपनी शक्ति श्री सीता देवी जी उनको कहीं धैर्य दे रहे हैं बोले आज हमारा घर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रसाद से इनकी चरण और इनके उच्छिष्ट प्रसाद से हमारा घर संपत्ति से युक्त होकर के सर्वदा सर्वदा भक्ति और संपत्ति दोनों से युक्त होकर के विराजमान ऐसे श्री अद्विताचार्य के ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा की श्रीमद शचिदेवी भी आई उस समय श्री महाप्रभु बहुत दिन तक रहे शचिदेवी महाप्रभु को भिक्षा कराती रही महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पधारे श्री नित्यानंद प्रभु जब बाहर नदी के किनारे विराजमान हैं उस समय नदी में इन्होंने महाप्रभु तो चल, चले गए कपोतेश्वर दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में पहले नदी के किनारे कहीं बैठे हैं और ये चले गए हैं कपोतेश्वर और श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का दंड जो है उसको तोड़ करके तीन हिस्से करके और फेंक दिया महाप्रभु लौट करके आए बोल मेरा दंड बोले दंड कौन संभाले तुम्हारे एक हाथ में तो कृष्ण नाम की माला गणना रहती है दूसरा हाथ ऊंचा रहता है दंड कौन संभाले दंड तो गया महाप्रभु दुखी हो रहे हैं बोले संन्यास लेने के बाद में दंड ही तो एकमात्र मेरा सहारा था मित्र था उस मित्र को भी छुड़ा दिया ऐसे तुम मित्रों के साथ में मैं क्या रहूंगा तुम दूर हट मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा ऐसा कहकर के श्रीमंद महाप्रभु मैं अठार नाला पे पहुंचे वहां पर जगन्नाथ जी का जो रथ ऊपर से चक्र दर्शन कर रहे हैं दौड़ करके चले जा रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर में ही मूर्छित हो गए वहां पर श्री सार भट्टाचार्य आए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को उस समय चेत प्रदान किया अपने घर ले गए नित्यानंद प्रभु फिर बाद में ढूंढते ढूंढते सब लोग भक्त पहुंचे श्री अद्वैताचार्य श्री शारु भट्टाचार्य उनके यहाँ पर सब लोग भक्तगण रहे श्रीमन महाप्रभु के पास में रहे फिर रहने के बाद में जब लौट करके आए महाप्रभु उधर महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुँचे फागुन के पड़वा के दिन डोल उस समय डोल का श्रीमद महाप्रभु ने दर्शन किया दुतिया के द्वितीय फूल डोल के आ, होली होली पड़वा के दिन पुष्प डोल उन पुष्प पुष्पडोल का दर्शन किया श्री महाप्रभु का महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी का महाप्रभु इसके बाद में जब दक्षिण यात्रा के लिए चले गए लगभग तीन वर्ष दक्षिण यात्रा में विचरण करते रहे जब लौट करके आए तब सब भक्तगण श्रीमंद महाप्रभु से मिलने के लिए आए नित्यान प्रभु भी श्रीमन महाप्रभु से मिलने के लिए आए महाप्रभु कह रहे हैं कि हर वर्ष मत आया करो परतु महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके आते हैं और आज्ञा का उल्लंघन करने से प्रभु को अत्यंत प्रसन्नता होती है उल्टी बात है आज्ञा का उल्लंघन तो कहीं दुख देने वाला होता है परंतु महाप्रभु ने कहा कि मताया करो तुम परंतु ये महाप्रभु की आज्ञा को न मान करके भी प्रतिवर्ष श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु ने कहा कि अब आप विवाह करो श्री सूर्यदास जी सूर्यदास जो हैं उनकी दो कन्याएं हैं श्री जांधवा जी जाधवा माँ की जय श्री बसुधा जी श्री बसुधा माँ की जय तो जांधवा बसुधा दोनों शक्तियों के साथ में श्री नित्यानंद प्रभु ने उस समय विवाह किया अपूर्व अलंकार स्वर्ण उनसे रत्नों से युक्त होकर के श्री नित्यानंद प्रभु आनंद पूर्वक आप एक चक्रा में विराजमान अपूर्व से आपकी बोझ शोभा धामेश्वर में अपूर्व अपूर्व आपकी शोभा होकर के विराजमान श्री वीरचंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु के ही स्वरूप भूत हैं वे पुत्र रूप में वीरचंद प्रभु और श्री गंगा माता पुत्र पुत्री दोनों प्रकट हुए सर्वत्र सर्वत्र श्री भक्ति का प्रचार करते हुए श्री नित्यान प्रभु भक्ति जो आंदोलन है उसको सर्वदा सर्वदा बढ़ाते हुए विराजमान हुए फिर श्री महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु पंद्रह सौ छियानवे में अठानवे में श्री महा नित्यान प्रभु एक दिन संकीर्तन के बीच में ही विष्णु स्वरूप हैं संकीर्तन के बीच में ही अंतर्धान होकर के विराजमान हुए और निरंतर निरंतर कृपा करते हुए विराजमान जो महाप्रभु की आराधना करें और श्री नित्यान प्रभु की आराधना नहीं करें कृष्णदास कविराज ने अपने भाई उनको विशेष रूप से कहा कि यदि महाप्रभु की आराधना करे और श्री नित्यान प्रभु के प्रति स्नेह नहीं रखे तो वो व्यक्ति तो अर्ध कुटिन से भजन करने वाला है मुर्गी के आधे हिस्से को कोई मुर्गी माने और आधे को नहीं माने तो ये उल्टी बात होगी कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है ऐसे ही श्री प्रभु वे ही खजांची होकर के विराजमान और श्री महाप्रभु जिस अनपित भक्ति का दान करने के लिए प्रकट हुए उसी भक्ति का श्री नित्यान प्रभु दान करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान श्री नित्यानंद प्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसी नित्यान प्रभु का अपूर्व चरित्र